शांति शांति ही हम वेदोक्त धर्म प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में धर्म की परिभाषा करते हुए ऋषि दयानंद ने वेद के मंत्रों के साथ उपनिषद का वो प्रकरण जिसकी बड़े विस्तार से हमने चर्चा की जो एक आचार्य का उपदेश है उसके बाद दर्शन के दो सूत्र दिए एक मीमांसा का और एक वैशेषिक का उन्होंने वहाँ वेद धर्म कैसे बताता है मीमांसा का अर्थ सूत्र दिया कि जो वेद क्या करता है वेद धर्म कैसे बताता है कहता प्रेरक का काम अर्थात वेद के शब्द जो हैं हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं वो प्रेरणा हमें वेद से प्राप्त होती है वो प्रेरणा किस तरह की होती है इसके लिए हम वैशेषिक का एक सूत्र देखते हैं यत अभ्योदय निश्रेय स सिद्धि शास्त्रकार कहता है कि धर्म में क्या विशेषता है अधर्म में क्या विशेषता है कहता है कि अधर्म से मिलता है इससे इनकार नहीं है अधर्म से मिलता है इसमें इनकार नहीं है लेकिन वो एक ही मिलेगा दोनों नहीं मिलेंगे दो क्या हैं दुनिया में दो ये हैं कि एक तो हमें संतुष्टि मिल जाए एक वस्तु मिल जाए संतुष्टि धर्म से मिलती है वस्तु अधर्म से मिल सकती है लेकिन संतुष्टि नहीं मिल सकती हमारे यहाँ सदा ये समझा जाता है कि जो व्यक्ति अधार्मिक है वो ज़्यादा संपन्न है वो ज़्यादा सुखी है इसलिए व्यक्ति को धर्म की ओर क्यों बढ़ना चाहिए अधर्म की ओर बढ़ते हैं और धर्म करने वाले को हम दुखी देखते हैं इसलिए लगता है कि धार्मिक व्यक्ति दुखी है हमने ये निर्णय निकाल लिया कि धर्म से दुख मिलता है और अधर्म से सुख मिलता है शास्त्रकार उल्टा कहते हैं धर्म से कुछ मिले या न मिले सुख अवश्य मिलता है और जो सुख मिलता है वह धर्म से ही मिलता है और जो दुख है वह अधर्म से ही मिलता है जितना दुख है वो अधर्म के कारण ही है इसलिए संसार में धर्म इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो कोई बहुत हमें ऊंचाई अच्छाई पद दे देता है मुक्ति दे देता है धर्म तो अभ्युदय भी देता है और निश्रेयस भी देता है अधर्म अभ्युदय तो दे सकता है निश्रेय नहीं दे सकता मनु महाराज ने लिखा है अधर्मेण एधते तद्राणी पश्यति ततः काम वापनोती सूलस्तु विनश्यति लगता है हमें कि अधर्म से व्यक्ति को बहुत प्राप्ति हो रही है अधर्म से हम देखते भी हैं कि एक व्यक्ति अधार्मिक है चोर है तस्कर है डाकू है लुटेरा है ठग है मक्कार है धोखेबाज है उसके पास प्रतिदिन बहुत बहुत संपत्ति बढ़ती जा रही है ऐसा लगता है ऐसा होता हुआ दिखाई देता है मनु महाराज कहते हैं अधर्मीण एधते तावत ऐसा नहीं है अधर्म से उसको प्राप्ति नहीं होती होती है और उस प्राप्ति से उन वस्तुओं के लाभ भी उसे मिलते हैं अधर्मीण एधते तावत तत्व भद्राणी ततः कामान वाप होती जो चाहता है उसे प्राप्त करने का यत्न भी करता है मिलता भी है किंतु समूलस्तु विनशित लेकिन वो नष्ट हो जाता है उसका शेष नहीं रहता बचता नहीं है क्योंकि अधर्म के करने से हमें वस्तु मिलती है हमारा विचार जो है अनुभव जो है सुख का वो चला जाता है इसलिए हम जो सोचते हैं उसमें गलती कहां होती है गलती इतनी ही होती है कि हमने सुख को दुख को उल्टी तरफ से जोड़ दिया है कि धर्म से दुख होता है अधर्म से सुख होता है यह मान लिया है लेकिन कारण में यदि जाएंगे तो दोनों चीजें दिखाई देंगी धर्म से दुख भी होता हुआ दिखाई देगा धर्म से सुख भी होता हुआ दिखाई देगा अधर्म से सुख भी होता हुआ दिखाई देगा और अधर्म से दुख भी होता हुआ दिखाई देगा यदि दोनों से दोनों ही चीजें हो जाती हैं तो दोनों के साथ संबंध बनाना व्यर्थ है फिर न तो धर्म से सुख और दुख जोड़ सकते हैं ना अधर्म से सुख और दुख जोड़ सकते हैं क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को भी आप सुखी देखते हैं और धार्मिक व्यक्ति को दुखी ज्यादा देखते हैं अधार्मिक व्यक्ति को सुखी अधिक देखते हैं अधार्मिक व्यक्ति को दुखी भी देख सकते हैं तो ये जो निर्णय है ये निश्चित तो नहीं हुआ लेकिन इतना जरूर है कि आप जब दोनों में सुखी और दुखी देखते हैं तो कारण क्या ऋषि दयानंद ने लिखा कि सुख होता तो धर्म से ही है और यदि आपको सुख धर्म से नहीं मिला तो आप ये अवश्य मानिए कि अधर्म से मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता धर्म से मिलता है यह अनिवार्य है और उसमें किसी कारण से आपको बाधा आई तो अधर्म तो उससे भी घटिया चीज है इसलिए वहां से मिलने का कारण ही नहीं तो फिर मिलता कैसे है वास्तव में जिसे आप प्राप्ति कहते हो वह भौतिक है संपत्ति की है रुपए पैसे की है ज़मीन जायदाद की है मकान दुकान की है पद प्रतिष्ठा की है ये चीज़ें आपको धन से मिल सकती हैं लोग इनको धन से कमाते हैं इसलिए धन जो है वो अधर्म से भी कमाया जा सकता है धर्म से भी कमाया जा सकता है बल्कि अधर्म से अधिक कमाया जा सकता है धर्म से कम कमाया जा सकता है धर्म में प्राप्त करने में बाधाएँ बहुत हैं अधर्म में तो आप धोखा देके मार के पीट के छीन के कैसे भी पा सकते हैं लेकिन फिर भी एक और कारण है वो कारण है पुरुषार्थ किसी भी प्राप्ति का चाहे वो धर्म से प्राप्त किया गया हो चाहे अधर्म से प्राप्त किया गया दोनों में जो साधन है संपत्ति है वस्तु है उसकी प्राप्ति का आधार वो धर्म है पुरुषार्थ है वहां आप धर्म न कहें पुरुषार्थ कहें व्यक्ति धर्म से पुरुषार्थ करता है तो भी अर्जित होता है और अधर्म से पुरुषार्थ करता है तो भी उसे मिलता है और अधर्म से पुरुषार्थ करने वाला पुरुषार्थ अधिक करता है इसलिए उसे अधिक प्राप्ति होती है प्राप्ति का संबंध न धर्म से है न अधर्म से प्राप्ति का संबंध पुरुषार्थ से है इसलिए जो धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करता है प्राप्ति उसको भी होती है जो अधर्म पूर्वक पुरुषार्थ करता है प्राप्ति उसको भी होती है इसमें कारण थोड़े थोड़े अलग होते हैं जो अधर्म से पुरुषार्थ करने में लगा हुआ है वो पुरुषार्थ बहुत करता है और जो धर्म से पुरुषार्थ करता है वो पुरुषार्थ कम करता है इसलिए उसको प्राप्ति कम होती है और जो अधर्म से पुरुषार्थ करता है वो बहुत पुरुषार्थ करता है इसलिए हमें लगता है कि इसे प्राप्ति बहुत है तो शायद अधर्म से हो रही एक उदाहरण देता हूं एक व्यक्ति किसी कार्यालय में काम करता है कोई व्यक्ति उसके पास आता है आप मुझे ये जानकारी दे दो मेरा ये काम कर दो को कहता है देखो तो मैं तो ईमानदार आदमी हूं मैं तो आपका कोई गलत काम करूंगा नहीं आपको ये कागज ढूंढ के देना है आप प्रार्थना पत्र दे जाइए मैं ढूंढ के रखूंगा दे दूंगा तो वो अपने धार्मिक और ते या ईमानदारी में इतना मस्त है कि वो जो सहज बात कर सकता है उतनी करने के लिए तैयार है अतिरिक्त श्रम वो करने के लिए तैयार नहीं जो व्यक्ति अपने को ईमानदार समझता है वही समझता है मैं समय पर आ गया मेरे से जितना काम हो सकता था मैंने कर दिया और मैं समय पर चला गया मैं इसलिए धार्मिक हूं मुझे अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है अधार्मिक व्यक्ति इससे उल्टा सोचता है आधार्मिक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जितना पुरुषार्थ करूंगा मुझे उतनी प्राप्ति एक कागज के लिए एक बार मुझे एक कार्यालय में जाना पड़ा उन्होंने कहा जी ये तो कागज है ही नहीं मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था कि मैं ये मान लू कि नहीं है मैंने वो स्थान किसी दूसरे को दे दी वो व्यक्ति वहां गया कि भाई इसका कागज चाहिए वो बोले जी इसका कागज तो नहीं है बोले नहीं ढूंढना चाहिए क्या बोलेंगे आप दस हजार बीस हजार तीस हजार चालीस हजार जो भी उन्होंने कहा जो मांगोगे वो मिलेगा लेकिन कागज आपको ढूंढ के देना जो व्यक्ति सालों तक ये कहता रहा कि कागज है ही नहीं उस व्यक्ति ने कुछ ही दिनों में वो सारा कागज ढूंढ के उसको घर पर देकर आ गया आप कहेंगे ईमानदारी से और बेईमानी से मिला ऐसा नहीं ईमानदार आदमी ने पुरुषार्थ नहीं करना केवल ईमानदारी के भरोसे रहना है और बेईमान या अधर्मी अधार्मिक आदमी के द्वारा प्रखर पुरुषार्थ किया जाना ये हमारे लाभ हानि का कारण होता है हम पुरुषार्थ को जो दोनों जगह पर है उसकी तुलना नहीं करते बल्कि दोनों जगह पर जो उसके पीछे विचार है इरादा है उसकी तुलना करते और हम उस पुरुषार्थ के फल को उस विचार से जोड़ देते हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अधर्म करने से बेईमानी करने से आदमी ज्यादा पाता है ज्यादा सुखी रहता है और धर्म करने से दुखी रहता है या उसको प्राप्ति नहीं होती हम तुलना जो है वो जड़ वस्तु से कर रहे हैं किसकी ईमानदारी और बेईमानी यह गुण तो है आत्मा का और हानि लाभ से प्राप्त होने वाला जो साधन है धन है वस्तु है उसका वो गुण है भौतिक तो भौतिकता की तुलना आप अभतिकता से करेंगे तो यह तुलना अनुचित हो जाएगी आप तुलना समान मूल्यों या समान गुणों में करते हैं दो वस्तु समान मूल्य की हैं, उनमें कौन सी अच्छी है आप तुलना कर सकते हैं अच्छी उसकी श्रेष्ठता है कि मूल्य कम है वस्तु अच्छी है या दो वस्तुओं के गुणों में अंतर है इसलिए किसी का मूल्य अधिक है और किसका कम है आप उसमें तुलना कर सकते हैं कि भाई इसमें कम गुण है इसमें अधिक है तो ये जो परिस्थिति है वहां हम विचार से बाहर रहते हैं हमको लगता ऐसा है कि इसने एक छोटा सा काम करके लाखों रुपए कमा लिया क्योंकि वो काम बड़ा छोटा सा लगता है किसी के बारे में कोई झूठी गवाही देकर किसी के बारे में कुछ झूठा आश्वासन देकर कुछ रिश्वत देकर कहीं हस्ताक्षर से अनुमति देकर हमें लगता है कि काम तो छोटा सा था और हमने बड़ी उपलब्धि की किंतु यदि सोचा जाए तो ये काम किया किसने स्वीकार करने का काम आत्मा ने किया और उपलब्धि का काम शरीर के काम आएगा तो आपने स्थूल की तुलना सूक्ष्म से और जड़ की तुलना चेतन से की इनका भाव कैसे बनेगा इनका मूल्य कैसे लगाएगा क्योंकि सारा जड़ संसार भी एक चेतन आत्मा को पैदा नहीं कर सकता उसको अपने अनुकूल नहीं बना सकता या उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता लेकिन एक चेतन सारे संसार का उपयोग कर सकता है सारे संसार का वो रचना करता है निर्माण करता है अपने अनुकूल जो चाहिए मनुष्य भी बना सक बनाता है तो चेतन तो जड़ से लाभ उठा सकता है लेकिन जड़ चेतन से लाभ नहीं उठा सकता तो हम जब तुलना करते हैं धर्म और अधर्म की तो हमारी गलती ये होती है कि हम जड़ पदार्थ उपलब्धि को परिणाम मान करके चेतन के साथ उसकी तुलना करते हैं चेतन के लिए तो उन उपलब्धियों का कोई मूल्य ही नहीं होता कोई महत्व ही नहीं होता इसलिए मनुष्य जब धार्मिक होता है तो धार्मिकता का लाभ क्या होता है मनुष्य के धार्मिक होने से होता क्या है आप कहते हैं वो निर्धन हो जाता है वो कम साधनों वाला हो जाता है सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत साधन साधना में उपयोगी तो हैं हमारे लिए आवश्यक भी हैं लेकिन एक सीमा के बाद साधन हमारे लिए बोझ ही होते हैं हमारे लिए उनको संभालना ही संभालना होता है वो हमारे काम नहीं आते और हम उनको बढ़ता हुआ देखकर हमको लगता है कि हम बढ़ रहे हैं जबकि हम वास्तव में घट रहे होते हैं अपना अधिक समय अधिक श्रम अधिक विचार उन्हीं के लिए लगा देते हैं उन्हीं की चिंता में उन्हीं की सुरक्षा में उन्हीं को बढ़ाने में हम लगे रहते जबकि नियम यह है कि धर्म से जब कोई काम हो तो धर्म से उसको कमाना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए उसकी रक्षा करनी चाहिए और धर्म के काम में उसे लगा देना चाहिए यदि हम ऐसा करते हैं तब तो साधनों का है सदुपयोग और केवल यदि हम संग्रह कर लेते हैं तो वो हमारा उपयोग करते हैं हम उनका उपयोग नहीं करते इस दृष्टि से जब हम गहराई से विचार करते तो हमको जो आदमी बेईमान होने से सुखी लगा था और ईमानदार होने से दुखी लगा था वो हमारा जो सोच था गणित था वो गलत हो जाता है हम यह समझते हैं शायद इस व्यक्ति के पास यह वस्तु नहीं है इसलिए यह सुखी है या दुखी है या यह वस्तु इसके पास है इसलिए यह सुखी है तो धर्म से जो सुख और दुख कैसे होता है यह विचार हमारा इस वेद के मंत्र से आता है ओ शांति देवा शांति ब्रह्मा सर्व शांति शांति रि क्मा शांतिरे थे ओ शा शांति शा